के बच्चे बच्चे में भर दो ये सुधा मधुरता को कह दो ये उनसे बार बार पाले सब समय सत्यता को सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है आनंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है अत मनुष्यों के मन जो सतही पर दृढ़ रहना सीखो अपना अपना छोड़ो भाई का दुख हरना सीखो संतोषील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम संयम पर सदा अटल रहकर कर ऊंचे उठते जाओ तुम निश्चय ही सिद्ध प्राप्त होगे जय सन्मुख आन पड़ी होगी तुम स्वयं होगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी पल पल है बड़े अमोल व्यर्थ मत खो नानव जीवन के पथिक कर्मरत होना पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं संतान कीट तक भी पैदा करते हैं नर तो औरों के लिए जिया करते हैं का सब समय भला करते हैं पर हित को जगना अपने हित को सोना मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना जो जो बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना विद्याभिमान मत में न भूल कर लाना अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना मत आत्म करना और कराना चारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना मानव जीवन के पथिक कर होना बकबक बक करने से अच्छा है चुप रहना प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना मिठबल के मीठे पट मीठे पन में मत बहना सच्चे संतों के डाष्ट पट भी सहना रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना बलिय है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना धन्य है कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना हम स्वस्थ रहे वह दृष्टि बढ़ाते जाना सत्संगला बके सुरुज बढ़ाते जाना मन का महल रात है श्याम ज्ञान से धोना मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना है बड़ा अमूल व्यर्थ मत को नाम मानव जीवन की धर्म कर्म के होते पथिक सहर्ष इस प्रकार आनंद में बार वर्ष जबाते रह वर्ष तब करने तेरह तीन होनी होती है बन था आये चौर घूमने को मानो प्रणवीर निकट पहुंची पहुँचे आयु जुटने को दीपक पर है है पतंग बल बल जाता है, जलता है लेकिन दिन में न दिवा कर पर होकर बलिहार लपकता है पर यहां राम रवि से मिलने वह पतंग आज गुला उठे साथ के के पुरस्कार रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा बोली मुझसे जग न सुंदर नहीं किसी भी ठोर हम दोनों का स्वरूप मानो विध विचार कर रखा है चंद्रमा बनाने वाले ने द्रवि भी सवार कर श्रेय दो मुझको बनवा से श्रिष्टा का पुनल उछाह करो मैं आज्ञा तुमको देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह करो सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ जून चंद सूर्य मिल गए तो को माता और बहन समझते है अभी तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं हम आर्य पुरुष है आर्य धर्म धर्मन कर सकते कभी नहीं सुने पिता जब जभी ऐसे रूखे बहन हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नहीं। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो तो है हुए किंतु तुम अभी देखते हो अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरपुरा नहीं तुम बने बनो मैं बने बनू यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव सहनी यको हुआ अशुरा का बर्ताव बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाजन आती है मुख से से यह कहने से पहले पापनी क्यों मर नहीं जाती है जीवन में हमने प्रथम बार इतने निर्लज देखी लड़की है दिवस आज का बड़ा यसु सम्मुख आई ऐसी कलंक ने पिछाचने यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कर वह कर दे, दे आनंद भोग स्कान लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट कायम यदि प्याह हो चुका है तेरा तो जानज पथ की सेवा कर वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर पैदप्य अवस्था में हो तो निज पथ की वैरागनि बन जाम कुल जात देश की सेवा को बस सच्चे संयासी बन जाम बहनों का अपने कर सुधार ज पथ है तेरे शुभगत का संसार मध्य उध कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का इतफात व्यर्थ फिर इधर उधर जो अपने लिए लगाती है पिता और भरता का नाम डुबाती है शिक्षा सुन बनेती की जले जल गई और मिले शुद्ध जल को नहीं चिकने गल सकते दाल नहीं अपनी यह तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी हाँ वही, हाँ वही। श्याम कुछ मृदुल समझ में आता है पर उसके साथ भामनी है जिससे न मुझे अपनाता है अब विकट निज रूप धार उस तो रमणी को खा जाऊ मैं अपने रास्ते का वह कंटक मिटाऊ में मैं। रूप धरते हुए उसको देर माली थी जो फूल की बनी सूल की ढेर आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़ सहन लखन थे त्र लाल दोनो तत्काल कालोड़ क्षण लातों से और मुस्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दो दू। बाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने मारो मते अंग भंग कर दो लखन शक्ति टाल काट लिए निश्चरी के कान कान तत्काल नाक कान तत्काल चली गई दुष्टा जभी रोती हुई यशान तब लक्ष्मण से उस समय बोले